को श्वास पर केंद्रित करें समश्वसन पूर्ण नियंत्रण से धीमा लंबा लयपथ गहरा श्वास लें और छोड़ें नियंत्रण से पूरी जागरूकता से मन श्वास पर केंद्रित रहेगा तीन बाह्य प्राणायाम पूर्व में बताई विधि के अनुसार तीन बाह्य प्राणायाम कर लें थोड़ी घबराहट होने तक अवश्य रोकें यथा सामर्थ्य रोकें क्षण करें प्राणायाम के मन पर पड़े प्रभाव को अनुभव करें प्रत्याहार मन को सर्वव्यापक परमात्मा में केंद्रित करें निराकार सर्वव्यापक परमात्मा मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान मैं निराकार अणुस्वरूप चेतनात्मा परमात्मा में डूबा हुआ परमात्मा के साथ अपना कोई संबंध जोड़ें जिस रूप में परमात्मा को देखना परमात्मा के साथ संबंध बनाना सबसे प्रिय हो परमात्मा को उस रूप में देखें संसार के जो माता पिता गुरु आदि हैं उनके चित्र को मन में न लाएं, केवल मातृभाव पितृभाव अथवा गुरु का भाव स्वयं को पुत्र पुत्री शिष्य शिष्या के रूप में जैसी अनुकूलता हो देखें एक संबंध और संपूर्ण उपासना काल में ईश्वर को जब जब देखें विचारें उसी रूप में देखें हे परम पिता परमात्मा मैं आपका पुत्र आपकी उपासना कर रहा हूं हे परम माता मैं आपका पुत्र आपकी उपासना में प्रवृत्त हूँ हे परम गुरु मैं आपका शिष्य आपके उपासना में बैठा हूं किसी एक संबंध को दृढ़ कर लें यदि बाह्य विषय से संपर्क हो तो उसे विचार का विषय नहीं बनाएं, तत्काल छोड़ दें और पुनः अंतर्मुखी होके उपासना में मन को लगा दें प्रत्याहार के बाद अब धारणा ध्यान का अभ्यास अब तक बनाई हुई समस्त सच्चा मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति उसको बनाए रखते हुए ईश्वर के ओम नाम और उसके आनंद स्वरूप अर्थ की भावना मन में रखेंगे अर्थ की भावना को प्रधान रखेंगे स्वरूप आप आनंद से युक्त हैं आनंद आपका स्वभाव है आपका स्वाभाविक धर्म है आप सदैव आनंद युक्त हैं आप आनंदमय हैं हे प्रभु मैं आपके आनंद को पाने के लिए अभ्यास कर रहा हूं अपने अंतःकरण को पवित्र बनाने के कार्य में लग चुका हूं मैं आपके आनंद को पाना चाहता हूं हे ओ आप आनंद स्वरूप हैं आप आनंद स्वरूप हैं, आप जहा जहां विद्यमान हैं, वहां वहां आपका आनंद गुण भी विद्यमान है आप सर्वत्र विद्यमान हैं, आपका आनंद भी सर्वत्र विद्यमान है आप मेरे निकट चारों ओर और मुझ अणुस्वरूप आत्मा के अंदर भी विद्यमान है आपका आनंद भी मेरे चारों ओर विद्यमान है मेरे अंदर भी विद्यमान है हे प्रभु इतने निकट और इतने अंदर रहते हुए भी आपके आनंद के निकट रहते हुए भी मैं अपनी अयोग्यता से इस आनंद को नहीं पा रहा हूँ हे प्रभु आपका आनंद तो मेरे लिए सदैव उपलब्ध है मुझे आपके आनंद को पाने के लिए शुद्ध होना है निर्विकार होना है हे प्रभु एक दिन मैं भी पूर्ण निर्विकार होकर आपके आनंद को पाने का भागीदार होऊंगा, हकदार होऊंगा। आप मेरे पर अवश्य कृपा करेंगे हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हैं का चिंतन अर्थभावना मानसिक ओम का जप मंद गति से परमात्मा को आनंद से परिपूर्ण सर्वत्र आनंद से युक्त विचार में रखें उस आनंद की कामना प्रार्थना मन में रखें मानसिक चप और आनंद स्वरूप की भावना मन धारणा स्थल पर टिका रहेगा केवल ओम का जप और आनंद स्वरूप की भावना यदि सांसारिक विचार उठा लें तो तत्काल रोककर कर पुनः जप में लग जाएं अपने को अणुस्वरूप आत्मा स्वीकार करते हुए निराकार आनंद स्वरूप परमात्मा में डूबा हुआ अनुभव करें मैं और मेरे परम पिता परमात्मा केवल हम दो मैं और मेरे परम गुरु केवल हम दो जिस संबंध को आपने बना रखा है उसी रूप में केवल परमात्मा और मैं आनंद स्वरूप परमात्मा और मैं पढ़ने से पूर्व अपनी स्थिति का अवलोकन करते कोई बाधा हो तो व्यवस्थित हो ले मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखें गायत्री मंत्र के माध्यम से सब बुद्धि की कामना ज्ञान स्वरूप पवित्र परमात्मा से शुद्ध ज्ञान की प्रार्थना ठीक नहीं है स्वर और गति को मिलाते हुए बोलें, क्योंकि हम अभी सामूहिक उपासना कर रहे हैं इसलिए विशेष ध्यान रखें अपने स्वर को ध्वनि को मंद रखें धीमा बोलें ta ha tat vītur मंत्र के साथ अर्थ भी चलता रहेगा ईश्वर से सत्प्रेरणाओं को बनाए रखने की कामना सत्प्रेरणाओं को ग्रहण करने स्वीकार करने की स्थिति मानसिकता ंगे बढ़ाएंगे प्राण प्रदाता संकट त्राता प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता सविता मिता सविता माता पिता वरे भगवन भ्रता दस रूप करें हम तेरा शो दशरू प्रेरित कर सुकर्म में रज्जा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम एकाग्रता से पूर्ण जागरूकता से ईश्वर की सब प्रेरणाओं को ध्यान से पकड़ने का प्रयास करें ईश्वर की प्रेरणाओं को स्वीकारने के भाव में चले जाएं ईश्वर की प्रेरणाएं मेरे कल्याण के लिए ही हैं मुझे उनकी आवश्यकता है मैं ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार मेरे लिए प्रदत्त ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहता हूं मेरे इस मानव जीवन की सफलता कृतकृत्यता ईश्वर की प्रेरणाओं को स्वीकार करने में ही शांत भाव से प्रेरणाओं को स्वीकार करने की स्थिति में अपने को बनाए रखें किसी इच्छा को बीच में नहीं लाना है आने दें परमात्मा की प्रेरणाओं को परमात्मा की इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाए परमात्मा जैसा मुझे चलाना चाहता है मैं वैसा ही बन जाऊं। निर्विकार शांत स्थिति में रहते हुए शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास अब धीरे से रुकेंगे वैदिक संध्या के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए अपने अंतःकरण को और संकल्प वाला और अधिक संस्कारित करने का कार्य प्रारंभ करेंगे मानसिक स्थिति पूर्ववत रहेगी प्रत्याहार धारणा की स्थिति ईश्वर से किसी एक संबंध को बनाए रखते हुए मंत्रों का उच्चारण और अर्थ की भावना करते चलेंगे प्रार्थना के समय पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक और यदि पुरुषार्थ नहीं किया है तो भावी पुरुषार्थ के संकल्प के साथ प्रार्थना करेंगे वो संयो रिश्रव जब करते रहें मानसिक स्थिति अच्छी बनाए रखें स्थिरता एकाग्रता और शांति बनाए रखें का घबराहट होने तक श्वास को बाहर अवश्य रोकें घमर्षण प्रातः काल की उपासना से लेके अब तक जो दोष हुए हों उन्हें स्मृति में रखते हुए उनकी कामना इच्छा को नष्ट होते हुए देखेंगे परमात्मा के सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड रचयिता अनंत शक्ति स्वरूप को देखते हुए उसे विलीन होता देखेंगे अथवा अपने किसी दुर्गुण को दुर्व्यसन को मन में रखते हुए उससे अपने को पूर्ण पृथक दूर देखते रहेंगे अपने अंदर से उस दुर्गुण और दुर्व्यसन की इच्छा को क्षीण होता हुआ समाप्त होता हुआ देखेंगे िवी तथ विश्व निशत वसी सूर्या चंद्रमसौता यथ पूर्व कल्पय दिवंच पृथिवी क्ष अपने को अख से दूर देखें पाप और पाप की भावना से मुक्त पृथक निर्विकार देखें ये दुर्व्यसन ये दुर्गुण मैं से दूर है मैं इससे रहित पृथक निर्विकार आत्मा हूं दोषों से दूर अपनी स्थिति की एक स्मृति बना लें व्यवहार काल में यथा समय इसका उपयोग उप लें अकड़ा मंत्र आवंतु पीत संव का मन सा परिक्रमा छह मंत्रों से क्रमशः पहले सामने की दिशा में फिर दाहिनी तरफ फिर पीछे की ओर फिर बाई और क्रमशः लेंगे फिर नीचे की दिशा में और अंत में ऊपर की ओर परमात्मा की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है प्रतीक के रूप में एक एक को व स्वीकार करते हुए उसे अधिपति में स्वामी मानते हुए उसके प्रति नमन का भाव ईश्वर की विभिन्न शक्तियां हमारी रक्षा कर रही हैं, ईश्वर की बनाई वस्तुएं हमारी रक्षा कर रही हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव संसार का प्रत्येक पदार्थ ईश्वर द्वारा निर्मित पदार्थ हमारे लिए हितकर है उनके सदुपयोग के लिए मन में भावना और जब द्वेश वाली बात आए पंक्ति आए तो जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेश करते हैं उसके प्रति किसी दुर्व्यवहार को न रखते हुए दुर्व्यवहार का भाव न रखते हुए ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप व्यवहार का भाव मन में रखेंगे और यदि कोई व्यवहार संभव नहीं है तो उसके प्रति यह भाव रखेंगे इसे मैंने परमात्मा की न्याय व्यवस्था में छोड़ दिया है उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखेंगे रक्षिता सिक्षिता तश वेभ्यों नम तिपतिभ्यों नम नमा नम नमा नम अस्तो वोचंभे तत्म दक्षिण तिगिंद्र तिपति स्थिश्चिराजि रक्षिता पितर ईश तेभ्यो नम नमो नम नमा नम नमा नम्यो अस्तो यो मस्तं जंभेदत्मा प्रतीची ऋण दिपति प्रेताकु रक्षिता नमो पतिभ्यों नम दक्षिभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐस्त योस्मा वायं विस्म स्म दिशो मृपति स्वजो रक्षिता शिश तेभ्यो नमो तिपतिभ्यों नमो रक्षितृभ्यों नम ईश्यों नम भ्यो अस्माष्ट वीस्मस्तोचंधे दम ध्रुवातिषुरधिपति पल्मा शक्ति वो रक्षितावीद ईश वेभ्यो नम दिपतिभ्यों नम रक्षिभ्यो नम ईश्यो न पतिहस्पतिरिपतिषित्रो रक्षिता वर्ष मीश वह तेभ्यो नमतिभ्यों ते नम रक्षितृभ्यो नम ईश्यों नम भ्योस्त योस्मस्त बोज भेदत्म परम परमपिता परमात्मा के प्रति नमन का भाव उसके द्वारा निर्मित सृष्टि का सदु सदुपयोग करते हुए उसके प्रति आदर का भाव दिन में भी व्यवहार काल में ये भाव हमारा बना रहे जो हमसे द्वेश करता है और जिससे हम द्वेश करते हैं उसके प्रति ईश्वरीय व्यवस्था को स्वीकार करते का स्वीकार करने का भाव उसके प्रति कोई गलत व्यवहार न करने का संकल्प मन में रखते हुए जो स्थिति अभी बनाई है उसकी स्मृति तब प्रयोग करनी है जब वह सामने आए अथवा अकेले में भी जब उस व्यक्ति के प्रति मन में आक्रोश उठने लगे शोक उठने लगे तो उपासना की स्थिति का स्मरण करके अपने को शांत और व्यवस्थित बनाए रखना है अब उपासना समाप्ति की ओर है उठने से पूर्व अपनी आज की उपासना का निरीक्षण करें अच्छी उपासना के लिए परमात्मा के प्रति हृदय से कृतज्ञता और धन्यवाद प्रदान करें टियों के लिए परमात्मा से क्षमा मांगे आगे के लिए संकल्प और परमात्मा से सहायता की प्रार्थना आज की उपासना की अच्छी स्थिति को स्मरण करें उसे मन में रखते हुए धीरे धीरे हाथ की अंगुलियों में गति प्रदान करें हाथों को खोल लें स्थानांतरित कर लें हथेरियों को पीछे टिकाकर पीठ का सहारा बनाकर पैरों की अंगुलियों में गति प्रदान कर लें पंजे टखने हिला लें धीरे धीरे पैरों को खोल लें थोड़ी गति प्रदान कर लें मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए नेत्रों को थोड़ा सा खोलें दृष्टि नीचे संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं शरीर के हिलने से मानसिक स्थिति ना बदले बनी रहे ये सतत प्रयास करते रहें नेत्रों को बंद कर लें गीत की पंक्ति बोलेंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण सारा जीवन अर्पण है सारा बड़े चले हम रुके नक्षण भी बड़े चले हम हमरुके नक्षण भी हो दृढ़ संकल्प हमारा हो oh, यह है दृढ़ सं कल्पहा मारा हो oh, यह है दृढ़ सं कल्पहा आगे सरस्वती भवन के सामने धीरे धीरे पहुँचेंगे व्यवस्था बनाए रखें जैसा निर्देश मिले उसके अनुसार स्थान ग्रहण करें सामूहिक चित्र है और जो युवक हैं वो कुर्सियों को जितनी आवश्यकता हो उतना बाहर लेकर के पहुँचें ओम